महाभारत द्रोण पर्व पंच पंचाशतमोध्याय षोरथ राजकीयोपाख्यान का आरंभ नारद की कृपा से राजा संजय को पुत्र की प्राप्ति दस्यों द्वारा उसका वध तथा पुत्र शोक संतप्त संजय को नारद जी का मृत्यु का चरित्र सुनाना संजय वाच श्रुआ मृत्यु समुत्पत्ति धर्मराज पुनर्वाक्यम प्रसाद्रवीत संजय कहते राजन मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम कर्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे यह बात कही युधिष्ठिर उच गुरव पुण्यकर्माण शक्र प्रतिम प्रतिमिक्रमा स्थाने राज ब्रह्मण नन घत्यवादि युधिष्ठिर बोले ब्रह्मण इंद्र के समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुण्यकर्मा निष्पाप तथा सत्यवादी राजर्षिगण अपने योग्य उत्तम स्थान अर्थात लोक में निवास करते हैं भूय तुम तथ्य वचो नाम नाम कर्म भी राजन उस प्राचीन राजर्षियों के सत्कर्मों का बोध कराने वाले अपने यथार्थ वचनों द्वारा मेरा सौभाग्य बढ़ाइए और मुझे आश्वासन दीजिए कियो दक्षिणा दत्ता कैसे दत्ता महात्मा राजर्षि राजर्षभि पुण्यकृदिब्रवी तुमे पूर्व काल के किन किन महामन पुण्यात्मा राजर्षियों ने यज्ञों में कितनी कितनी दक्षिणाएं दी थी यह सब आप मुझे बताइए व्यासुवाच सभव्य नृपते पुत्रजया नामनामत सखाज तस् चो भौ ऋषि पर्वत नारदौ व्यास जी ने कहा राजन राजा सैभ्य के संजय नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था उसके पर्वत और नारद ये दो ऋषि विधिवचार्चितेना प्रेत तत्रो शत्रु सुखम एक दिन वे दोनों महर्षि संजय से मिलने के लिए उसके घर पधारे। उसने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और वे दोनों वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे तम कदाचित सुखासेभ स सुचाम दुताभ्याम अगमत् कन्या सिंजयम एक समय उन दोनों ऋषियों के साथ राजा सिंजय सुखपूर्वक बैठे थे उसी समय पवित्र मुस्कान वाली परम सुंदरी सिंजय की कुमारी पुत्री वहाँ आई तयाभिवादि कन्या अभ्यनंदत यथाविधे तत्सलिंगा को राजा को प्रणाम किया राजा ने उसके अनुरूप अभिष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्श्वभाग में खड़ी हुई उस कन्या का विधि पूर्वक अभिनंदन किया ताम निरीक्षा ब्रविद्वाक्यम पर्वत कस्य कश्यम चंचला चंचला पांगी सर्वलक्षण सम्मता तब महर्षि पर्वत ने उस कन्या की ओर देखकर कर हंसते हुए से कहा राजन यह समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है उतारो भादरक श्री श्री की धुति पुष्टि सिद्ध चंद्रम सभा अहो यह सूर्य की प्रभा है या अग्निदेव की शिखा अथवा श्री श्रीह्री कृति धृति पुष्टि सिद्धि या चंद्रमा की प्रभा है एवं ब्रवाणम संजयो नृपतिजयो ममे ममेय भगवन कन्या मत्तो वर समय समीपति इस प्रकार पूछते हुए देवर्सी पर्वत से राजा संजय ने कहा भगवान यह मेरी कन्या है जो मुझसे वर प्राप्त करना चाहती है नारद स्वब्रवीद मह्यम इमृप्रेय भार्यार्थम चे दीक्ष से नृप इसी समय नारद जी राजा से बोले नरेश्वर यदि तुम परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इस कन्या को धर्मपत्नी बनाने के लिए मुझे दे दवो ददाव संघ संजय प्राह नारद पर्वतस्तु स संक्रुद्धो नारद वाक्यम अब्रवी तब संजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से कहा दे दूंगा यह सुनकर पर्वत अत्यंत कुपित हो नारद जी से बोले हृदय न मया पूर्व वृत्ता वये मृतवानसेता तया विप्र महाका स्वर्गम यथे ब्रह्मण मैंने मन ही मन पहले ही जिसका वरण कर लिया था उसी का तुमने वन किया है अतः तुमने मेरी मनोनीत पत्नी को वर लिया है इसलिए अब तुम इच्छानुसार स्वर्ग में नहीं जा सकते एव मुक्तो नारद स्व प्रत्युवाचोतरम वच मनोबाग बुद्ध संभाषा दत्ता चोदक पूर्वक पाणिग्रहण मंत्राच प्रसुतम न तेषा निष्ठा सप्त पद स्मृत उनके ऐसा कन्हें पर नारद जी ने उन्हें यह उत्तर दिया मन से संकल्प करके वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके बुद्ध के द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ परस्पर संभाषण पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्यादान किया जाता है वर के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण होता है और वैदिक मंत्र के पाठ किए जाते हैं यही विधि विधान कन्या परिग्रह के साधक रूप से प्रसिद्ध है परंतु इतने से ही पाणी ग्रहण की पूर्णता का निश्चय नहीं होता है उसकी पूर्ण निष्ठा तो सप्तपदी ही मानी गई है अनुत्पन्ने कार्याम तम व्याहृत वन से तस्मा मया मैया अत इस कन्या के ऊपर पति रूप से तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ है ऐसी अवस्था में भी तुमने मुझे श्राप दे दिया है इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकोगे अन्यो नम सत्ता वही तस्थुस्तृत उतरा परम यत्ता चोपा इस प्रकार एक दूसरे को साप देकर वे दोनों उस समय वहीं ठहर गए इधर राजा संजय ने पुत्र की इच्छा से पवित्र हो पूरी भक्ति लगाकर बड़े यत्न से भोजन पीने योग्य पदार्थ तथा वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों की आराधना की तस् प्रसन्दा विप्रेन्द्र कदाचित पुत्र तपस्वाध्यांग सहित नरतम प्रहुन प्रहुदी पुत्र मिपित एक दिन राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने की इच्छा वाले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले तथा तो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे एक साथ नारद जी से बोले देवर्षे आप इन राजा सृंजय को अभीष्ट पुत्र प्रदान कीजिए तथे तुम्हारा द्विजयरुक्त सुंजय नारदो ब्रभे तोभ्यम प्रसन्ना राजर्ष पुत्र ब्राह्मण ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर नाराज जी ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया फिर वे संजय से इस प्रकार बोले राजा राजर्षे ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए अभिष्ट पुत्र प्राप्त कर, करना चाहते हैं वरम स्वभद्रम तेजादिशम पुत्र मिप्सित यथोक्त पाजलि राजा पुत्र बभ्रे गुणान्वित यशस्व कृतिमत तेजस्वी अरिंदम यूत्र चलेद स्वेदस् कांचनम सर्व भवि प्रसादादन भृड़े तुम्हारा कल्याण हो तुम्हें जैसा पुत्र पुत्रीष्ट हो उसके लिए भर मांगो नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे एक सद्गुण संपन्न यशस्वी तेजस्वी पुत्र मांगा की बोला बुढ़े मैं ऐसे पुत्र की याचना करता हूँ जिसका मल पुत्र थूक मलमुत्र थूक और पसीना सब कुछ आपके कृपा प्रसाद से स्वर्णमय हो जाए तथा युक्ते व्यावाच तथातीुक्त जग्ञे तस्तः सु कांचन सेसद सुखि अपतत्स नेत्र मृतस्त नेत्रज सुविवृत्यम तवत्त तस्मिन पर प्रधान वर्धयत्यमित धनमजी कहते हैं राजन तब मुनि ने कहा ऐसा ही होगा उनके ऐसा कहने पर राजा को मनोवांछित पत्र प्राप्त हुआ मुनि के प्रसाद से वह शोभाशाली पुत्र सुवर्ण की खान निकला राजा वैसा ही पुत्र चाहते थे रोते समय उसके नेत्रों से सुवर्ण में आंसू गिरता था इसलिए उस पुत्र का नाम सुवर्णष्ठी भी प्रसिद्ध हो गया वरदान के प्रभाव से वह अनंत धनराशि की वृद्धि करने लगा कारयासन अनुपति सौवर्ण सर्वृत्सित गृह प्राकार दुर्गा ब्राह्मण वसुथान्यपी सना स्था पीठरभाजनम तस् राजोपिह स्म बह्याोपकर काले न परिवर्धित राजा ने घर परकोटे दुर्ग एवं ब्राह्मणों के निवास स्थान सारी अभीष्ट वस्तुएं सोने की बनवाली ली आसन सवारी बटलोई थाली अन्य बर्तन उस राजा का महल तथा तो बाह्य उपकरण ये सब कुछ स्वर्ण सुवर्णमय बन गए थे जो समय के अनुसार बढ़ रहे थे अथद्युगण श्रुवा दृष्टि चयनम तथा संभोय तेह समारिकेश तदनंतर लुटोरों ने राजा के, के वैभव की बात सुनकर तथा तो उन्हें वैसा ही संपन्न देखकर संगठित हो उनके यहाँ लूटपाट आरम्भ कर दी के चित्त तत्र पुत्र गृहणीम वही स्वयं सोश्या कर कोई -कोई इस बोले। हम सब लोग इस राजा के पुत्र को अधिकार में कर लें क्योंकि वही इस सुवर्ण के खान है अतः हम उसी को पकड़ने का यत्न करें ततस्ते दस्य वो लुब्धा प्रवेश नृपते गृह राजपुत्रम तथा जफ्रु बलात् तब उन लोग लुटेरों ने राजमहल में प्रवेश करके राजकुमार सुवर्णष्ठिबी को बलपूर्वक हर लिया गृह गृह अनुपायाज्ञा ने बचे बचेतस हवाभिष् चाप से लुब्धा वसुनः किंचन तस्य प्राण से नष्टम तदवर दम बचू योग्य उपाय को न जानने वाले उन विवेक शून्य डाकों ने उसे वन में ले जाकर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखा परंतु उन्हें थोड़ा सा भी धन नहीं दिखाई दिया उसके प्राण शून्य होते ही वह वरदायक वैभव नष्ट हो गया दस्य व्य तदन्यून्यम जघनुर्मूर्खा विचेत हत्ः परस्परम नष्टा कुमारम चाद्भुतम भुवि असंभाव्यम ग घोरम नरकम दुष्टकारिण उस समय वे विचार शून्य मूर्ख एवं दुराचारी दस्यु भूमंडल के उस अद्भुत और असंभव कुमार का वध करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे इस प्रकार मार पीट करके वे भी नष्ट हो गए और भयंकर नरक में पड़ गए तम दृष्टि बहुधा करुणं नृप मुनि के वर से प्राप्त हुए को मारा गया देख वे महातपस्वी नरेत अत्यंत दुख से आतुर हो नाना प्रकार से करुणाजनक विलाप करने लगे विलपन तम सम्याथ पुत्र शोक हतम नृपम प्रत्यदेवर्षि नारद से पीड़ित हुए राजा संजय विलाप कर रहे हैं यह सुनकर देवर्षि नारद उनके समीप दिखाई दिए वाच चैनम बिलपन्तम अचेत समय नारद उत्या युधे ठिर दुख से पीड़ित हो अचेत होकर विलाप करते हुए राजा संजय के निकट आकर नारद जी ने जो कुछ कहा था वह सुनो नारद वाच तोकम महाराज वैक्ल्यम तुम नृत सोचो जनाधि नारद जी बोले महाराज शोक का त्याग करो बुद्धिमान दरेज व्याकुलता छोड़ो जनेश्वर कोई कितना ही शोक क्यों न करे या दुख से मूर्छित क्यों न हो जाए इससे मरा हुआ मनुष्य जीवित नहीं हो सकता त्यज मोहम नृप्रेष्ठ नंत धीरो भोग महाराज ज्ञान वृद्धो सिमत नृपश्रेष्ठ मोह त्याग दो तुम्हारे जैसे पुरुष मोहित नहीं होते हैं महाराज धैर्य धारण करो मैं तुम्हें ज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानता हूँ काम अवृतृप्तस्व सिंजये परसी ये चैते व्यम गेहे विशिता ब्रह्मवादि सिंजय जिसके घर में जे हम जैसे ब्रह्मवादी मुनि निवास करते हैं वह तुम भी यहाँ एक दिन भोगों से अतृप्त रहकर ही मर जाओगे आवेक्षित च अमृतम सिंजय शिश्र संवर्सो याजयाम स स्र्धया वै बृहस्पते यस्म राजज प्रादन स भगवान्भु हेमं हिमतः पादोर्वविध शेन्द्र यस मृगणा बृहस्पतिपुर गेवा विश्वसर्वे जशुना यज्ञवाट से वर्णना सर्वेसन पीछा ये सर्व तदा झन्नम मनोभिप्रागम शुचि काम तो बुभुजुर्प्रा सर्वे चान्नाथिरो पयोदी घृत क्षौद्रम भक्ति भोज्यम चूथोभनम यु सर्वेशुवा सासान साम बरण्चिता उोपतिषं ते प्रेष्टा वेदपारगा मरी मत शवन गृह आवीक्षित राजे देवा सभासद यग सुविष्टा सपद हविर्भेस्तपतर्पिताजन सम्यक क्लिप्त बहु कश ऋषि पितृण सुखजीवीना ब्रह्मचर्य सुते मुखै सर्वधान सैनाशनयाना शुर्णराशीरश दुस्त तत्सर्वित वृत्त दत्तम विप्रे क्षया सोनुध्यात प्रजा कृप्वा निरामया श्रद्धानोजिता लोकान्गत पुण्य दोहो संजय अभीक्षित के पुत्र राजा मृत भी मर गए ऐसा हमने सुना है बृहस्पति जी के साथ स्पर्धा रखने के कारण उनके भाई संवर्त ने दिन राजसी मृत का यज्ञ कराया था भांति भाति के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने की इच्छा होने पर जिन्हें साक्षात भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशियों के रूप में हिमालय का एक सुवर्ण में शिखर प्रदान किया तथा प्रतिदिन यज्ञ कार्य के अंत में जिनकी सभा में इंद्र आदि देवता और सभासद में के रूप में बैठा करते थे जिनके यज्ञ मंडप की सारी सामग्रियाँ सोने की बनी हुई थी जिनके यहाँ उन दिनों सब प्रकार का अन्न मन की इच्छा के अनुरूप और पवित्र रूप में उपलब्ध होता था और सभी भोजनार्थी ब्राह्मण एवं द्विज जहाँ अपने इच्छा के अनुसार दूध दही घी मधु एवं सुंदर भक्ष भोज पदार्थ भोजन करते थे जिनके संपूर्ण यज्ञों में प्रसन्नता से भरे हुए भेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण प्राप्त होते थे जिन अभिक्षित कुमार राजर्षि मृत के घर में मरुदगण रसोई परोसने का काम करते थे और विश्व देवगण सभा थे जिन पराक्रमी नरेश के राज्य में उत्तम वृष्टि के कारण खेती की उपज बहुत होती थी जिन्होंने उत्तम विधि से समर्पित किए हुए हविष्यों द्वारा देवताओं को तृप्त किया था जो ब्रह्मचर्य पालन और वेदपाठ आदि सत्कर्मों द्वारा तथा सब प्रकार के धनों से दानों से सदा ऋषियों पितरों एवं सुखजीवी देवताओं को भी संतुष्ट करते थे तथा जिन्होंने इच्छानुसार ब्राह्मणों को सैयाह आसन सवारी और दुष्ठ स्वर्ण राशि आदि वह सारा अपरिमित धन धान कर दिया था देवराज इंद्र जिनका सदा शुभ चिंतन करते थे वे श्रद्धालु नरेश मृत अपनी प्रजा को करके अपने सत्कर्मों द्वारा जीते हुए पुण्य अक्षय लोकों में चले गए अप्रजात्य सरारापत्य बावन नि सहसाब्द मरुत राज्य राजा मृत ने युवावस्था में रहकर कर प्रजा मंत्री धनपत्नी पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्षों तक राज्य शासन किया था स चैन मार संजय चतुर्भद्र तरस्व पुत्रात्ण्य तरस्त्यम मां पुत्र मा अनुतः अयज्वान मदाक्षिण्यम अभिस्वित स्वच्छ संजय धर्म ज्ञान वैराग्य तथा ऐश्वर्य इन चारों बातों में राजा मृत तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें कोई उदारता ही थी अतः उसको लक्ष्य करके तुम चिंता न ना करो नारद जी ने राजा संजय से यही बात कही इत श्री महाभारती द्रोण परवड़ी अभिमन्योवध परवड़ी सो राजकीय पंचपंचाश अध्यायः इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभमनुवध पर्व में षोड़श उपाख्यान विषयक पंचनवा पंचपनवा अध्याय पूरा हुआ